उन्होंने सारा स्टाम आतिश के शरीर में ग्लू से चिपका रखा था ताकि रास्ते में अगर इन्हें कहीं पुलिस रोक भी लेती है तो भी उन्हें कुछ नहीं मिलता बाद में जब आतिश ने जूस वाले के मुंह से पुलिस का नाम सुना फिर तो वो घबरा कर भागने लगा और फिर तभी विक्रांत को उस पर शक हो गया विक्रांत और नैना ने इतफाक से आतिश को ही अरेस्ट कर लिया फिर बाकी के बचे दोनों लोगों के होश ही उड़ गए उनके सारे सपने एक पल में खत्म हो गए साहिल और रमन किसी भी हालत में स्टाम्प खोना नहीं चाहते थे उन्हें लगा कि ये सिर्फ दो ही पुलिस वाले हैं तो वो किसी तरह इन पर अटैक करके आतिश को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा सकते हैं। लेकिन उन्हें किसी भी हाल में ये उम्मीद नहीं थी कि नैना उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देगी आखिर में उन्हें हार कर सरेंडर करना पड़ा और फिर चारों के चारों पकड़ लिए गए इस तरह से बैंक के लॉकर रूम के लूट का केस सोल्व हो चुका था नैना को तो जैसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतने बड़े केस को सॉल्व कर लिया है। अभी एक दिन पहले इस केस का कोई क्लू भी नहीं मिल रहा था अब सारे के सारे मुजरिम उसकी आंखों के सामने बैठे हुए थे ये केस किसी फिल्मी मिस्ट्री से कम नहीं था मिस्ट्री से ज्यादा इस केस में इतफाक हुआ था अगर इतना सारा इतफाक न हुआ होता तो शायद ही ये केस सोल्व हुआ होता और इतने सारे इतफाक का गवाह बनने की वजह से ही नैना को केस के सॉल्व हो जाने पर यकीन नहीं हो रहा था उसे खुद पर ही भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने इतने बड़े केस के मुजरिम को पकड़ लिया भले ही नैना को यह सब बड़ा अजीब सा लग रहा था लेकिन विक्रांत को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था उसके साथ ये सब हमेशा होता रहता है उसे अच्छे से पता है की अदृश्य शक्ति के कारण ही ये केस सोल्व हो सका है बेशक डी नगर ब्रांच की पुलिस टीम के साथ ही नासिक पुलिस और फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने भी काफी मेहनत की है लेकिन ये सारे इतफाक वाले खेल अदृश्य शक्ति का ही कमाल है वरना ना तो विक्रांत का नासिक के रास्ते में ड्रग डीलरों के साथ पंगा होता और ना ही वो उनका फोन छीन कर ले आता और फिर ये भी इतफाक की बात है कि उसने सभी का व्हाट्सएप खोलकर मैसेज करवाया और फिर आर्ट सेंटर के बारे में पता चला फिर वहाँ भी विक्रांत अदृश्य शक्ति के इतफाक की ही वजह से बिल्कुल ठीक समय पर पहुंचा था वरना वो पांचों लोग वहाँ से मध्य प्रदेश के लिए निकल गए होते और फिर शायद ही कभी पकड़ में आए होते कुल मिलाकर पुलिस टीम की मेहनत और विक्रांत की अदृश्य शक्ति के कमाल से डीएन नगर ब्रांच के लिए चैलेंज बना हुआ ये रॉबरी केस अब सॉल्व हो चुका था इस केस के सॉल्व हो जाने के बाद डीएन नगर ब्रांच के सभी इन्वेस्टिगेटर समेत तमाम सीनियर ऑफिसर्स ने भी राहत की सांस ली हालांकि अभी भी एक बहुत बड़ा केस उनके हाथ में था अभी भी बैंक के लॉकर में मिली डेड बॉडी वाले केस के मुजरिम को पकड़ना इनके लिए चुनौती बनी हुई थी रात हो चुकी थी आसमान साफ नजर आ रहा था और तारे भी खूब टिमटिमा रहे थे रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ था और इस सन्नाटे को चीरती हुई पुलिस की चार गाड़िया हाईवे पर एक साथ निकल रही थी ये सभी गाड़िया डीएन नगर पुलिस ब्रांच की थी जो कि नासिक से मुंबई लौट रही थीं। डीएन नगर पुलिस ब्रांच की टीम नासिक में करण बख्शी और उसके चारों साथी की कस्टडी लेने के लिए आई हुई थी अब ये लोग नासिक से वापस मुंबई जा रहे थे इस काफले की सबसे पीछे वाली स्कॉर्पियो को देव ड्राइव कर रहा था उसके बगल में अमित बैठा हुआ था और कार के पीछे वाली सीट पर विक्रांत और नैना थे।, दोनों काफी थके हुए थे और ये पिछली रात भी नहीं सो पाए थे इसलिए गाड़ी की बैक सीट पर बैठे बैठे ही ये अपनी नींद पूरी कर रहे थे दोनों के दोनों गहरी नींद में थे गाड़ी में आगे बैठा अमित बोर हो रहा था उसे कुछ सूझ नहीं रहा था तो उसने टाइम काटने के लिए देव के साथ ही इधर उधर की बात शुरू कर दी अच्छा देव भाई ये बताओ आपका इस केस के बारे में क्या कहना है मेरा देव ने खास मेरा क्या कहना है ठीक है अच्छा है केस सॉल्व हो गया बहुत टफ केस था और हाँ ये करण के दिमाग की दाद देनी होगी गजब का माइंड है साले का हम्म नहीं देव भाई इन लोगों ने थोड़ी गलती कर दी अमित ने देव की बातों से असहमति जताते हुए कहा आपको नहीं लगता मतलब कैसी गलती मैं समझा नहीं देव ने कन्फ्यूज होते हुए पूछा अरे मतलब आपको नहीं लगता की इनके प्लानिंग में थोड़ी गड़बड़ी थी अगर ये चाहते हो तो शायद कभी पकड़ नहीं आते और बढ़िया फायदा भी कमा लेते ओह अच्छा भला वो कैसे देव को भी अमित की बातों में अब इंटरेस्ट आ रहा था अरे आप ही सोचिए आपको नहीं लगता कि जब ये लोग इतना रिस्क लेकर बैंक लूटने आए थे तो कुछ और भी वहां से लूट कर ले जा सकते थे लेकिन सिर्फ स्टाम्प ही लेकर गए सही में पागल थे साले अमित ने कहा हाँ तुम्हारी बात तो सही है लेकिन देव ने कुछ सोचते हुए कहा वो बता रहे थे ना कि उन्होंने इसलिए ज्यादा सामान नहीं उठाया क्योंकि उन्हें पकड़े जाने का डर था और बात भी सही है अरे क्या बात सही थी भाई अमित ने फिर से देव की बातों को असहमति जताते हुए कहा यह तो सही है कि ज्यादा माल उठाने पर रिस्क भी हो जाता है लेकिन अगर ये लोग अपने प्लान में थोड़ा बहुत चेंजिंग कर देते तो फिर आराम से निकल जाते अच्छा जैसे क्या चेंजिंग देव ने इंटरेस्ट दिखाते हुए कहा अरे लोगों का बैंक पहुंचने तक का प्लान बिल्कुल ठीक था उसके बाद बैंक के लॉकर रूम में घुसकर लूट को अंजाम देने का प्लान भी ठीक ही था लेकिन इन्होंने गड़बड़ वहां से भागने के प्लानिंग में कर दी इन लोगों को वैन लेकर नहीं आना था तो फिर अगर मैं इनकी जगह पर होता तो फिर मैं दो गाड़ी लेकर आता एक पार्सल वाली और एक गाड़ी बैठने के लिए फिर जब बैंक से लूट करके बाहर निकलता तब अपना पूरा सामान चुपचाप पार्सल वाली गाड़ी में रखता और फिर खुद दूसरी गाड़ी में बैठ निकल लेता पार्सल वाली गाड़ी में क्या है क्या नहीं ये कोई नहीं देखने जाता बस उसके बाद आराम से सारा सामान गायब कर देता कोई नहीं पकड़ पाता वाह सही है की बातों से सहमति जताते हुए अरे मेरे पास एक प्लान भी है। अगर मैं करण की जगह पर होता तो फिर एक और चीज कर सकता था क्या देव ने पूर्वक सवाल किया जहाँ इन लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क की थी वहाँ पर एक पब्लिक टॉयलेट भी था तो जाहिर है की आस सीवर लाइन भी रही होगी मैं होता तो सारा सामान सीवर में डाल देता और फिर वहाँ से उस वक्त निकल जाता और फिर बाद में जब पूरा मामला ठंडा हो जाता तब आकर अपना सारा सामान निकाल कर ले जाता ये भी सही प्लान था ना? अच्छी। क्या बातें कर रहे हो तुम? वैसे तुम वैसे सच में पहले क्या सब कुछ कर चुके हो क्या देव ने अमित की तरफ थोड़ी घृणा भरी नजरों से देखते हुए कहा नहीं लेकिन वो लोग चाहते तो ऐसा कर सकते थे अमित ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा मेरा मतलब बस इतना है की जो करण था ये काफी प्रेशर में था इस वजह से ये ढंग से काम नहीं कर पाया अगर इसने थोड़ा दिमाग से काम लिया होता तो शायद ये और भी फायदा कमा सकता था और ऊपर से ये कभी पकड़ा भी नहीं जाता पकड़ा तो वैसे भी जल्दी नहीं जाता उसने खुद की तरफ से तो बहुत दिमाग लगाया हमने भी उसे पकड़ने के लिए बहुत पापड़ बेले देव ने कहा लेकिन मुझे जो लग रहा है वो ये है कि करण की करूण बख्शी की जिंदगी एक छोटी सी भूल के चलते बर्बाद होगी वो भी ऐसी भूल जिसमे उसकी ज्यादा गलती भी नहीं है मुझे लगता है की उसे माफ कर दिया जाना चाहिए क्यों माफ क्यों कर देना चाहिए